देवी भागवत नवम स्कंध श्री राधा जी का गंगा पर रोष श्री कृष्ण के प्रति राधा का उपालंब गंगा भी तुरंत उठ गई और उन्होंने राधा का स्तवन किया उनके हृदय में भय छा गया था अत्यंत विनय प्रकट करते हुए उन्होंने राधा से कुशल पूछे वे डर कर नीचे खड़ी हो गई ध्यानपूर्वक भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल की चरण ही उनके लिए एकमात्र आधार थी अपने हृदय रूपी कमल में स्थित गंगा को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उस डरी हुई देवी को अभय प्रदान किया इस प्रकार सर्वेश्वर श्री कृष्ण से वर पाकर देवी गंगा स्थिर चित्त हो सकी अब गंगा ने देखा देवी राधिका ऊँचे सिंहासन पर बैठी हैं, उनका रूप परम मनोहर है वे देखने में बड़ी सुखप्रद है ब्रह्म तेज से उनका श्री विग्रह प्रकाशमान हो रहा है वे सनातनी देवी सृष्ट के आदि में असंख्य ब्रह्माओं को रचती हैं उनकी अवस्था सदा बारह वर्ष की रहती है अभिनव यौवन से उनका विग्रह परम शोभा पाता है अखिल विश्व में उनके सदी रूपवती और गुणवती कोई भी नहीं है वे परम शांत कमनीय अनंत परम साध्वी तथा आदि अंत रहित हैं उन्हें शुभा सुभद्रा और सुभगा कहा जाता है अपने स्वामी के सौभाग्य से वे सदा सम्पन्न रहती हैं संपूर्ण स्त्रियों में वे श्रेष्ठ हैं तथा परम सौंदर्य से सुशोभित हैं उन्हें भगवान श्री कृष्ण की अर्धांगनी कहा जाता है तेज अवस्था और प्रकाश में वे भगवान श्री कृष्ण के ही समान है लक्ष्मीपति भगवान विष्णु ने लक्ष्मी को साथ लेकर उन महालक्ष्मी की उपासना की है परमात्मा श्री कृष्ण की समुज्वल सभा को ये अपने कांत से सदा आच्छादित करती हैं सखियों का दिया हुआ दुर्लभ पान उनके मुख में शोभा पा रहा है अजन्मा होती हुई भी अखिल जगत की जननी है।, है वे भगवान श्री कृष्ण के प्राणों की साक्षात अधिष्ठात्री देवी हैं। उन परम सुंदरी देवी को भगवान प्राणों से भी अधिक प्रिय मानते हैं नारद राशेश्वरी श्री राधा की इस अनुपम झांकी को देखकर गंगा का मन तृप्त न हो सका वे निर्मेश नेत्रों से निरंतर राधा सौंदर्य सुधा का पान करती रहीं रही मुनेधुर में, में जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण से कहा उस समय श्री राधा का विग्रह परम शांत था उनमें नम्रता आ गई थी और उनके मुख पर मुस्कान छाई थी श्री राधा ने कहा प्राणेश आपके प्रसन्न मुख कमल को मुस्कुराकर निहारने वाली यह कल्याणी कौन है इसके तिरछे नेत्र आपको लक्ष्य कर रहे हैं इसके भीतर मिलने का भाव जागृत है आपके मनोहर रूप ने इसे अचेत कर दिया है इसके सर्वांग पुलकित हो रहे हैं वस्त्र से मुख ढककर बार बार आपको देखा करना मानो इनका स्वभाव ही बन गया है आप भी उसकी ओर दृश्यपात करके मधुर मधुर हस रहे हैं कोमल स्वभाव की जा, स्त्री जाति होने के कारण प्रेमवश मैं क्षमा कर देती हूँ आपने विरजा रहिता देवी से प्रेम किया फिर वह अपना शरीर त्याग कर महान नदी के रूप में परिणित हो गई आपको सत्कृति स्वरूपणी वह देवी नदी रूप में अब भी विराजमान है आपके औरस, औरस से उसके समय अनुसार सात समुद्र उत्पन्न हो गए प्राणनाथ आपने शोभा से प्रेम किया वह भी शरीर त्याग कर चंद्रमंडल में चली गई तदनंतर उसका शरीर परम स्निग्ध तेज बन गया आपने उस तेज को टुकड़े टुकड़े करके वितरण कर दिया रत्न सुवर्ण श्रेष्ठ मढ़ी स्त्रियों के मुख कमल, राजा पुष्पों की कलियां, पके हुए फल लहलहाती खेतियां, राजाओं के सजे धजे महल नवीन पात्र और दूध ये सब आपके द्वारा उस शोभा के कुछ कुछ भाग पा गए मैंने आपको प्रभा के साथ प्रेम करते देखा वह भी शरीर त्याग कर सूर्य मंडल में प्रवेश कर गई उस समय उसका शरीर अत्यंत में बन गया था। उस में प्रभा को आपने विभाजन करके जगह जगह बांट दिया श्री कृष्ण आपकी आंखों से दूर हुई प्रभा अग्नि यक्ष नरेश देवता वैष्णवजन नाग ब्राह्मण मुनि तपस्वी सौभाग्यवती स्त्री तथा यशस्वी पुरुष इन सब को थोड़े थोड़े रूपों में प्राप्त हुई